वाक्यम प्रतिबद्धं सत्क्षावभासी ते कल कवदोध परोक्षम प्रश्य कह दो हाँ करामलोध अगे अपरोल कराम बोध म परोक्षम ऐसे बोलना पड़ेगा वाक्यम अस्पत्तिबद्धम सत्य तत्मस आदि वाक्य है प्राक परोक्षावभाषित परोक्ष रूप से जीव ब्रह्म की एकता पहले भान होती है उसका भान होता है एकता का भान किंतु प्रतिबंधक रहता है प्रतिबंध कर्म वासना प्रतिबंध है जब निर्विकल्प समाधि के द्वारा प्रतिबंध नष्ट हो जाते हैं तो वाक्य अप्रतिबद्ध हो गया प्रतिबंध रहित तो हो गया प्रतिबंध रहित तो होने से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है प्राग परोक्षाभाषित अर्थे, है परोक्ष रूप से अवभासित जो अर्थ है तत्व उसी तत्व में अपरोक्षम कसू बोधम अपरोक्षम बोधम अप्रसूयते का कर्ता है वाक्यम वाक्य अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है अपरोक्ष ज्ञान में दृष्टांत दिया करामल कर हस्त तो में स्थित आमलक आमले का फल कर में जिसमें संशय रही तो निश्चय है हाथ में पेड़ में तो नहीं आमलक के आगे दूसरा संशय होगा हाथ में है निश्चय ऐसे अपरोक्षम बोधम प्रसूय उत्पन्न करता है वाक्य पहले परोक्ष रूप से ज्ञान होता है संशय रहता है प्रतिबंध रहा जब सम समाधि के द्वारा प्रतिबंध कर्म वासना आदि नष्ट हो जाते हैं तब तो प्रतिबंध रहता हो अप्रोष ज्ञान उत्पन्न करता है वाक्य वाक्य प्रमाण वेदांत वाक्य वही ज्ञान जनक है उससे ज्ञान होता है वाक्यम तत्व आदि वाक्यम तत्व आदि महावाक्य जीव ब्रम्ह में भेद ब्रम है उसका निवर्तक वाक्य महावाक्य भेद ब्रम निवर्तक वाक्य नि अप्रतिबद्ध प्रतिबंध येंगे को प्रतिबद्ध कहेंगे ना प्रतिबंध रहित हो गया प्रतिबंध क्या है कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहित कर्म वासना रूप प्रतिबंध रहित तो हो गया प्रतिबंध रहित सत परोक्षित परोक्ष रूप से अवभाषित पहले पूर्वं परोक्षत प्रकाशित परोक्ष रूप से प्रकाशित तत्व करामलक बमलक गोचरम एवं हाथ में स्थित आमलोक को विषय करने वाले जैसे ज्ञान दृढ़ निश्चय इस प्रकार अपतया तत्वाभाषन समर्थम बोधम तत्व को प्रकाश करने के लिए समर्थ बोध ज्ञान प्रसुयतिका जन उत्पन्न होता है तो पुण्य पाप कर्म संचय नष्ट हो जाते हैं तब तो पुण्य पाप नष्ट हुआ संस्कार ज्ञान के विरुद्ध वासना जालस वासना समस्त समाप्त हो गया तो ये होने पर ही अपरुचि ज्ञान होता है ज्ञान उत्पद्य पुनसान छण बहुत पाप कर्म है उससे ज्ञान नहीं होता नष्ट होने पर पाप होता है बहुत पुण्य कर्म करने पर अंत कर्म शुद्ध होने पर फिर ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान भी अस्थि ब्रह्म वेद इसको परोक्ष ज्ञान कहते वेदांत तो श्रवण करने पर अद्वितीय ब्रह्म है ऐसे ज्ञान हो तो उसको परोक्ष ज्ञान कहते अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीय अर्थात देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तो। भेद रहित तो। एक अवधि से उससे भिन्न है ऐसे ब्रह्म है ऐसे निश्चय हो जाए ये परोक्ष ज्ञान का भी फल है और अपरोक्ष ज्ञान का फल कहेंगे इधानी परोक्ष ज्ञान से फल म परोक्ष ज्ञान का फल कहते हैं परोक्षम ब्रह्म विज्ञानं विज्ञानं ब्रह्म पूर्वकं विज्ञान शाब्दम देशकम पापं पापं बुद्धिपूर्वकृत पापम कृत्न दहती वह परोक्षं ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म विज्ञान से परोक्ष होता है शाब्द शब्दा जातम शाब्द शब्द प्रमाण सुपत्म होता है ब्रह्म ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है प्रमाण से ज्ञान होता है प्रमाण से ही ज्ञान होगा ध्यान से ज्ञान नहीं होता है ज्ञान तो प्रमाण से होता है ध्यान तो अंतकरण शुद्धि के लिए विपरीत न अनिवृत्ति के लिए किंतु ज्ञान होता है प्रमाण से शब्द प्रमाण से प्रमाण जनकम प्रमाण प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाण से प्रमाण यथार्थ अनुभव प्रमा है प्रमा का कर्ण को प्रमाण कहते तो प्रमाण से ही ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान ध्यान से नहीं होता है ध्यान अंतकरण शुद्ध करेगा अन्य जितने साधने सब अंतोण शुद्धि के लिए ज्ञान होगा प्रमाण से ऐसे प्रमाण में ही प्रयत्न करने पर शब्द प्रमाण का निश्चय श्रवण करके तात्पर्य निश्चय हो शब्दार्थ शक्ति आदि ज्ञान हो लक्षण आदि ज्ञान हो तभी शाब्द बोध होता है शाब्द बोध ही ब्रह्म ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है शब्द प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान देश पूर्वकम देशी पूर्वकम देशी के गुरु गुरुपूर्वकम गुरु गुरु मुख से उच्चा शब्द श्रवण करके करने पर ज्ञान होता है इसलिए गुरु में वाफी का शिष्टोत्तरी ब्रह्मनिष्टम समित पाणी से कहा गया तद विज्ञान्थम गुरु के मुख से शब्द प्रमाण सुनने पर ज्ञान होता है ये शुद्ध में से मर्यादा है बुद्धिपूर्वक कृतम पापम कृष्णम बहुत ही वन्यवत पाप दो प्रकार है कुछ बुद्धिपूर्वक किया गया कुछ अबुद्धिपूर्वक कोई जानबूझकर पाप करता है बुद्धिपूर्वक पाप जान बुझ करके मर, मर देते हैं जान बुझ मार देते हैं ना एक बुद्धिपूर्वक परुप <underwear> और चलते फिरते मालूम नहीं कीड़े मके मर जाते हैं पादी के नीचे रह करके वो बुद्धिपूर्वक का, इसी प्रकार बहुत पाप जानबूझकर करता है कोई बिना जाने नहीं जाने भी बहुत पाप होते हैं तो जितने बुद्धि से बुद्धिपूर्वक किया गया जान बुझ कर पाप कृत्नम का सकलम संपूर्ण पाप को वन्यवत वनि जैसे ईंधन को जला देती है इस प्रकार ये परोक्ष ज्ञान संपूर्ण बुद्धिपूर्वक किया कि गया पाप को नष्ट कर देता है टीका में देशिक पूर्वकम का गुरुमुखात गुरु मुख से जो लाभ होता है शाब्दम शब्द श्रवण करने पर तन्य ज्ञान तत्तम से आदि आगम जन्यम तत्तम से आगम वाक्य उससे जन्य होता है वाक्यम परोक्ष ज्ञान ज्ञान होगा वाक्य से गुरुमुख से रवण गुरु करने पर भी तो पहले परोक्ष ज्ञान होता है ब्रह्म परोक्ष ब्रह्म विज्ञान भी बुद्धिपूर्वक कृत पाप को नष्ट कर देता है ज्ञान पूर्वक यथा होती है तथा कृतम ज्ञान बुझ गया जितने पाप है कृष्ण का समस्तम पापम वन्नी वन्नी जैसे जला देती ज्ञान भी धर्म को नष्ट कर देता है पहले परो की ज्ञान बुद्धि पूर्व की आज्ञा पाप को नष्ट करता है ये वेदांत स्वर्ण का ये फल है वेदांत स्वर्ण से अपरोक्ष ज्ञान नहीं बाध्य होगा परोक्ष ज्ञान हो जाए भी तो नहीं लाभ है पाप नष्ट होता है जितने बाकी अन्य साधन है साधन अंतकोण शुद्धि के लिए वेदांत श्रवण दोनों है अंत कोण शुद्धि का साधन ऐसे परोक्ष ज्ञान हो तो पाप नष्ट होता है अपरोक्ष ज्ञान का भी साधन है और वेदांत श्रवण से अंत कोण शुद्धि के लिए आया दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रषयालब्धात्च्साशीति फलम लभे प्रतिदिन अस्सी कृच्र चांद्रायण तप विशेष को अनुष्ठान करना बड़ा कठिन तो है तो प्रतिदिन कृष्ण फलम अस्सी अस्सी आठ शून्य इतने कृच्छ का फल प्रतिदिन प्राप्त करता है दिने दिने तो वेदांत तो श्रवणार्थ प्रतिदिन वेदांत तो श्रवनाथ कृच्छा थी फलम लवेद वेदांत तो श्रवण कैसे करना चाहिए भक्ति संयुता दिने दिने तो वेदांत श्रवणार्द भक्ति संयुक्ता भक्ति संयुक्त होकर के आचार्य में भक्ति और उ, शास्त्र में विश्वास श्रद्धा पूर्वक वेदांत श्रवण करने से गुरु शुश्रुषया लब्दार्थ वेदांत स्वर्ण प्राप्त होता है गुरु सेवा से गुरु शुश्रुषया लब्दार्द कृछासी फलम लभेत अस्सी कृष्ण का फल प्रतिदिन प्राप्त करता है वेदांत श्रवण से जो कर्म करने के लिए अनुष्ठान आदि जितने करते हैं उसमें तो बहुत प्रयत्न कर करता है तो वेदांत तो श्रवण से भी होता है अंत कोण शुद्धि का भी साधन है परोक्ष ज्ञान होने पर पापनाशक हो गया अपरोक्ष ज्ञान जनक वेदांत श्रवण तो बहुत तो अंतरंग श्रेष्ठ साधन है बहुत पुण्य से वेदांत तो श्रवण होता है बहुत पाप हो तो वेदांत तो श्रवण प्रवृति नहीं होती बहुत पुण्य होने पर जिज्ञासावन पर वेदांत श्रवण यम राज कठोगन कहते श्रवणाया अपनी बहु भी लभ्य आत्मतत्व का श्रवण बहुत तो को प्राप्त नहीं होता है बहुत भी बहुत तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं साधु जितने साधु लोग बनते हैं वेदांत तो श्रवण कितने करते देखो तो वेदांत श्रवण करने वाले कितने कर पाते हैं बहुत कम है तो कर पाते है कम नहीं कर पाते अथवा यदि किसकी करने की इच्छा है और निश्चय है वेदांत श्रवण करके हमको कथा करना है कथा प्रवचन करना रुपया इकटी ख्याति के लिए वो वेदांत श्रवण का कोई प्रयोजन है कोई इससे बहुत लोग ऐसा निश्चय करते वेदांत स्वण करेंगे भागवत पढ़ेंगे जाकर के कथा करना क्या किसले रुपया के, किस के ठीक आश्रम बनाना ये मर जाना मर करके फिर कथा भेड़ बकरी क्या बनेगा को ठिकान दिने दिने तो वेदांत सर्वनाथ भक्ति संयुक्ता गुरु सुशुषाद कृष्णाशीति फलम भवे अपरोक्ष ज्ञान फलम अभी अपरोक्ष ज्ञान का फल अपरोक्षात्म विज्ञान पूर्वकम् शाबी पूर्वकम् संसार संसार संसार पूर्वकम् कारण अपरोात्म विज्ञान अपरोक्षात्म का ज्ञान अपरोक्षम यक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अपरक्ष ब्रह्म का ज्ञान अथवा अपरोक्ष जो ज्ञान है वो श्रवण मनन के द्वारा संशय नष्ट होने पर निधि आसन होता है विपरीत भावना नष्ट होने पर ज्ञान संशय विपर्य रहित ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते ज्ञान होने पर भी यदि संशय विपर्य है तो परोक्ष जैसे लगता है परोक्ष ज्ञान का संशय विपर्य नष्ट हो जाए तो अपरोक्ष ज्ञान है कोई कोई प्रयोग करते हैं है शब्द पहले ब्रह्म अपरोक्ष है अपरोक्ष होने से उसका ज्ञान जो होता है अपरोक्ष ही होगा परोक्ष नहीं होता है अपना स्वरूप है वो तो परोक्ष नहीं अपरोक्ष ही होगा इसलिए पहले वेदांत श्रवण करने से अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा कोई कहते हैं किंतु दृढ़ नहीं है संशय विपर्युक्त अपरोक्ष ज्ञान संशय विपर्युक्त होने के कारण वो अपरोक्ष जैसे लगता नहीं लगने नह से परोक्ष शब्द प्रयोग करते हैं आगे संशय विपर्य नष्ट होने पर अपरुष कहते हैं ऐसा कुछ लोग नहीं तो कोई कहते हैं। पहले अपरुष ज्ञान और भगवान भाष्यकार कहते जब तक स्वम पदार्थ का निश्चय नहीं पदार्थ के लक्ष्यार्थ में संशय नष्ट नहीं हुआ विपर्य नष्ट नहीं हुआ वा। तो वाक्य से ज्ञान होता ही नहीं तर्क संग्रह में आया वन्नी ना इसी वाक्य से शाब्द तो नहीं होता है योग्यता अभाव आप वनी ना सिंचेत के द्वारा से करे आर्द्रीकरण उनको याद गिला करे पेड़ पौधे को वो आर्द्रीकरण सेचन का करण तो वन में बाधित है बाधित होने से वन ये शब्दार्थ ज्ञान होता है सिंचित का अर्थ ज्ञान होता है किन्तु वन सिंच वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता है क्यूँकी वन्य में शेक करणत्व सेचन है आर्द्रीकरण गिलाकरण शेक जलसे बनने नहीं होने से वन ना वाक्य से शादबोध नहीं होता है लोग बहुत लोग जो तर्क संग्रह नहीं पढ़े नहीं समझते वो वहीं न सिंचेत कहते ज्ञान हो जाता है वहीं न सिंचित वनी के जरा गिला करे ये तो ये वाक्यार्थ बोध नहीं ये पदार्थ का ज्ञान है इसी प्रकार जब तक संशय विपर्य त्व पदार्थ में नष्ट नहीं होता है तत्त्वम से तत्व अति लगता है तुम ब्रह्म हो ये वाक्यार्थ है किन्तु त्वम पदार्थ के साथ तत्पदार्थ की एकता में योग्यता नहीं तो ज्ञान कैसे होगा इसे बनने में से कर्ण तो बाधित है ऐसा अल्पज्ञ में हूँ ब्रह्म के होगा? मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ ईश्वर ना नाहम ईश्वर ऐसा भेद ज्ञान प्रतीक्ष होता है तो हम अस्म ब्रह्म ज्ञान के चौगा इसलिए लगता है तत्पद काम पदकार अस्व पदकार, पदकार इतने ज्ञान पदार्थ ज्ञान होता है वाक्यार्थ बोध को नहीं करते वाक्यर्थ बोध होता ही नहीं त्व पदार्थ में संशय विपर्य नष्ट हो तभी तो वाक्यर्थ ज्ञान होगा इसलिए त्व पदार्थ आत्मा कह तत्व में कहा गया तीनों शरीर से विलक्षण अवस्थात्र साखी पंच को तो सात सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा निश्चय बार बार करे लक्ष्यार्थ निश्चय हो तभी वाक्यार्थ बोध होता है तो इतने हैं संशय विक्रय रहित तो ज्ञान से अविद्या तो कोई तो पहले अपरोक्ष शब्द प्रयोग करके संशय विकरय नष्ट होने पर दृढ़ अपरोक्ष ऐसा कहते हैं कोई कोई पहले परोक्ष शब्द कहते हैं संशय विकरण नष्ट होने पर अपरोक्ष कहा जाता है तो संशय विपर्युक्त तो अपरोक्ष ज्ञान भी हो सकता है संभव है अपरोक्ष ज्ञान है और संशय विपर्युक्त तो है ये कुछ लोग नहीं समझ पाते संशय विपर्य है तो अपरोक्ष कैसे हुआ तो भी शारीरिक में सर्वज्ञात मुनि ने ऐसा दृष्टान्त दिया अपरोक्ष ज्ञान संशय विपर्युक्त तो हो सकता है संभव है एक राजा का मंत्री था उसका नाम था भर्चू राजा का अत्यंत प्रिय बहुत प्रिय था तो मंत्री के पास सेनापति अन्य कोई रहने वाले मंत्री के ऊपर बेच करके उनको सहय नहीं हुआ मंत्री कहें विदेश जाते समय दसवीं के द्वारा उसको मरवा दिया उनको कहा दस्वी को रूपया दिया उसको मार देना मंत्री भर को तो मंत्री जब विदेश जा रहा था कुछ लोग जाकर इसको मरवाने के लिए कहा गया किंतु वो लोग सचे इसको बिचारा के क्यों मारेगी ये तो बहुत अच्छा है उसको नहीं मार करेगी दूसरे किसको मार करेगी उसका कुछ को पड़ी रखते चिन्ह क्या क्या लाकर उसको दिखा दे देखा, देखा मार दिया और को मिल गया? गया वो खुश होकर चले गए वो उसको भरसो मर गया राजा को खबर हो गया भरसों मर गया राजा ने दुखी हो होकर रहे दुख कष्ट हुआ मर गया फिर बाद में करेगा क्या फिर दूसरे को मंत्री बनाना पड़ा बना जो लोग मरवा थे वही लोग कोई कोई मंत्री बन गया भरसो तो मरा नहीं था बहुत गा देने के बाद फिर आया आया तो ये लोग को पता चले गया कि वर्षो ये तो भरसा गया दिखते थे निश्चय हो गया कि ये तो पता चला कि वो मरा नहीं है किंतु इसको तो राजा को कह दिया कि मर गया अभी देखिए क्या करेंगे वो सब मंत्री सावल को लगा दिया जो नया मंत्री बना उसको दूर से भगाओ अंदर नगर को आने ही नहीं दो दूर से पत्थर पत्थर फेंको दूर में रहेगा तो लोग उसका रह गए दूर से उसको आ नहीं पाए दूर में ही रहा पत्थर फेंकने लगे दूर से मारा पिटाई का निकलेगा गाठी लेकर पत्थर फेंकने ले लगे दूर में भरचू रहा और राजा को मंत्री क्या बता दिया देखिये मंत्री ये भर्चू आपका शत्रु था दो आप उसको प्रिय मानते थे वो आपको मार करके राजा बनना चाहता था अभी वो मर तो उसका प्रेत आया है वो प्रेत आया है आपको मानने के लिए अनिष्ट करने के लिए और इसको तो पहले निश्चय हो गया भर मर गया अभी प्रेत आया और वो राजा बिझड़ता है प्रेत आया मतलब कुछ करेगा अनिष्ट करेगा रात में दिन में सोता है तो भय लगता है उसका प्रेत आया कुछ करेगा फिर भी थोड़ा सा अंदर से है सब लोगो कहते भरछाया कोई कहते प्रेत तो राजा का, का मान में आया कोई फिर इसको खबर दिया हाँ भरछू किसी व्यक्ति के द्वारा तो खबर राजा को बोला थोड़ा एक बार मैं उनका इनसे मिलना चाहता हूं राजा को लगा ऐसा कोई बोलता है आकर के चो भर मरा नहीं है वो है आया ऐसे तो राजा को डर लगता है वो तो प्रेत है मर गया है विपरीत तो वहा मर गया है प्रेत है और संशय ये प्रेत है या भरचु क्यों को आकर कहा मरा नहीं भरचु संशय होता है भरचु है कहा प्रेत है विपरीत है मंत्री लोग को दिमाग में बैठा दिया फिर किसी प्रकार दूर से जा करके देख रहा है भरचू दूर में खला है ये देख रहा है राजा राजा के चक्षु से देख रहा है तो का प्रत्यक्ष ज्ञान राजा को होता है या नहीं, नहीं।, नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी वो संशय ये प्रेत है या भरोसे अब विपर्य क्या है ये प्रेत है तो अपरोक्ष ज्ञान होकर के संशय विपर्य हो सकता है न नहीं संशय विपर्य है और अपरोक्ष अपरोय उसको परोक्ष कैसे कहेंगे आंग से देख रहा है देखने पर उसका भी उसका संशय विपरीत होने का न उसको लगता है नीचे होगा इसी प्रकार जब तो संशय विपर्य ज्ञान होने पर भी लगता है मुझे अपर ज्ञान हो गया और संशय विपरीत है राजा को अपरीक्षा तो होता है संशय विपरीत भावना है वो कहेगा भरचू का अपरोक्षी ज्ञान मुझे हुआ करेगा उसको नहीं लगता है देखता आंख से अपरीक्षय है फिर उसका संशय विपर्य रहता है इसी प्रकार संशय विपर्य बाद में फिर धीरे धीरे आया विचार क्या फिर से क्या। तो इसे समय संशय नष्ट हुआ विपर कहना नष्ट हुआ फिर फर्च को प्राप्त किया तो इसी प्रकार विचार करने पर धीरे धीरे संशय विपर्य नष्ट होता है पहला अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी संशय विपर्य जब तक है ततो ज्ञान अपरोक्ष जैसे लगता नहीं इसलिए परोक्ष शब्द से कोई कहते हैं कोई अपरोक्ष कहेंगे कहते दृढ़ नहीं प्रतिबद्ध रही प्रतिबद्ध ज्ञान अप्रतिबद्ध नहीं दृढ़ नहीं अप्रतिबद्ध नहीं ऐसा कोई कहते हैं कोई कहते परोक्ष कहते हैं आगे जो अपरक्ष कोई कहेंगे वो तो कहेंगे अभी अप्रतिबद्ध अपरक्ष हो गया दृढ़ अपरो हो गया किंतु किसी भी मतभेद में भी श्रवण के बाद मनन निधिध्या आवश्यक है संशय और विपरीत रहने के निवृत्ति के लिए मनन निधिध्यासन आवश्यक है श्रवण करेगा मनन करेगा फिर निधि आवश्यक है उससे जो ज्ञान होता है वही अज्ञान का निवर्तक है अपरोक्षात्म विज्ञानम अपरोक्ष ब्रह्मत्म विज्ञानम शब्द ये भी शब्द से होता है देश के गुरु गुरुमुख से श्रवण करने के बाद संसार कारण चंद्र भास्कर संसार का कारण है अज्ञान संसार का कारण अज्ञान आत्म ब्रह्म विषय का अज्ञान अज्ञान रूप तम है अज्ञान तम अंधकार का अंधकार को नष्ट करने के लिए अपरोक्ष आत्म कैसा है चंड भास्कर प्रचंड भास्कर है मध्यान्ह सूर्य अंधकार को नष्ट कर सकता है मध्यन मध्यान्हें सूर्य जैसे राज नहीं पूरा ज्ञान को साफ नष्ट कर देता है रात काल सायकाल अंधकार आ जाता है लेकिन मध्या सूर्य अंधकार नष्ट करने के लिए जैसे समर्थ्य है ऐसे अपरक्ष ज्ञान संसार कारण अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रचंड भास्कर सूर्य के समान है शाब्दम देशी का व्याख्यातम पूर्व में कहा शाब्दम शब्द से उत्पन्न होता है और गुरु मुख से प्राप्त होता है अपरक्षात्म विज्ञान अपरोक्ष से आत्म न विज्ञान अपना का विज्ञान कैसा है संशय विपर रहित यान यही अपक्ष है संशय विपर रहित हो गया तो, तो अपुक्ष है अभी सामान्य रूप से ज्ञान होगा संशय रहता है संशय विपर नष्ट हो जाएगा तो वही अप ज्ञान है यज्ञान तरजतम स संसार कारण यद्ञानमस्त संसार का कारण अज्ञान है तदेव तम वही अज्ञान ही अंधकार तक चंड भास्कर उसको नाश करने के लिए प्रचंड मध्यान्हे सूर्य बाह्य तमस चंडस्कर अज्ञान तमसव निवर्तक इत्य जैसे बाह्य अंधकार का प्रचंड भास्कर निवर्तक है सूर्य इस प्रकार अज्ञान अंधकार का नाशक है अपरुष ज्ञान निवर्तक इत्य ग्रंथाभ्यास फल माह एक एक प्रकरण को एक एक ग्रंथ इसमें एक प्रकरण भी पर्याप्त है श्रवण मन निधि शासन सबका लक्षण कहा युक्ति बता गई पहले मनन करने के लिए सब प्रमाण निधि शासन कैसे करना समाधि फल पर्व ज्ञान का सब कुछ कहा गया एक एक प्रकरण एक एक ग्रंथ है उसके अभ्यास का फल एक प्रकरण का अभ्यास को भी तविश्य ज्ञान हो सकता है शुद्धांत कम हो सकता इ्थंत विवेक विधाय विधिवन सधा विगलित संस्कृति बंध प्राप्नोती परम पदंग नरो नचि रात एक गीत छंद है आर्या छंद एक होता है प्रथम पाद में बारह मात्रा द्वितीय उपाध्य में अठारह मात्रा है वो। ये मात्रा गिनती के अनुसार उत्तरार्ध भी ऐसे हो जाएगा तो उसको गीत छंद कहते छंदता सेवेकम इस प्रकार का आत्म तत्व का विवेकम विधायक विवेचन करके आत्म तत्व का विवेचन तीनों शर्स से पंच से विवेचन करके विधिवत मन समाध्या विधि पूर्वक जैसे शास्त्र में कहा गया इस प्रकार मनो समाधाय मन समाधान करके समाधि कर स्थिर करके ज्ञान प्राप्त करता है विगड़ित संस्कृति बंध संस्कृति संसार बंध से रहित होता हुआ न रह परम पदम प्राप्त न चिरात परम पद कल्य मोक्ष पद को प्राप्त करता है जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से ही संसार बंध निवृत्त होता है और परमानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है शीघ्र न चिरात शीघ्र ज्ञान होते ही परमानंद स्वरूप प्राप्त कर लेता है नर टिका में इतम कार्य उत्तीर्ण प्रकार इस में जैसे कहा गया तत्व विवेकम विधायक तत्व है ब्रह्मत्मिक जीव ब्रह्म के एकता रूप जो एक तत्व है उसका विवेकम विवेचन विवेचन कैसे पंच कोष पंच का विवेचन पांच कोष से आत्मा को अलग समझना पांचों को अलग समझ लिया तो हम पदार्थ ज्ञान हुआ तो अहम ब्रह्म ज्ञान होने के लिए और देर नहीं है श्रुति वाक्य से हो जाएगा पहले पांचों से विवेचन बार बार विवेचन करके मैं पांचों कोशिश से भिन्न हूँ सरल तो समझ पांचों को से भिन्न फिर मैं कहते समय इधर में तो पांचों कोशिश से पृथक ऐसा दृढ़ निश्चय हो ऐसे विवेचन बार बार करना मनो समाज विविधा का कृतित्व तस्वीर तत्व जीव ब्रह्म तत्व में विधिवत मान समाधान विधिवत का तो शास्त्रो प्रकार न जैसे शास्त्र में कहा गया सवर्ण के बाद युक्ति के संभावित तो तो अनुसंधान क्या मनन करना फिर बाद में धारणा ध्यान समाधि अनुष्ठान करना लगातार अहमशि ब्रह्म ब्रह्मकार व्यक्ति चले समाधि हो अपर ज्ञान स्थिरीकृत्य समाधान स्थिर करके विगड़ित संस्कृति बंध संसार बंधन रहित हो जाता है अपरोक्ष ज्ञान है ना अपरोक्ष ज्ञान उनसे ही संसार बंधन नष्ट होता है निवृत संसार बंध निवृत संसार बंध यश संसार रूप बंधन नष्ट हो जाता है ऐसा होता हुआ परम पदम प्राप्त करता है परम यह से आनंद रूप निरत्य से आनंद विषय सुख है साति से ब्रह्म रूप सुख है निरतृश उसे बढ़ करके और कोई आनंद नहीं ये मुख्यमंत्री न चिराधिक अभिलंबन प्राप्त होती शीघ्र प्राप्त करता है प्राप्त करता है क्या सत्य ज्ञान आनंद लक्षण ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद जो कोई ब्रह्म को जानता है अहम अस्मी ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार कर लेता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है श्री भारतीय विद्यारण्य मुनीकृत पंचदस्या सप्तकाख्य प्रथम प्रकरण लघुभग